शिवपुराण रुद्ध संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिर हिमवान के नगर को चलो फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंख कर्ण केक रात आदि प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को सांस ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले चंडी देवी रुद्रदेव की बहन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 उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे उस समय डमरुओं के डिम घोष से भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाश से तीनों लोग गूंज उठे थे की ध्वनि से महान कुलाहल हो रहा था वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बरात का अनुसरण करते थे सम्पूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे देवमंडली के मध्य भाग में गरुण के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे उन्हें उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था इसी प्रकार मैं भी मूर्चमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादी महासिद्धों प्रजापतियों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे शाकनी यातुधान बेताल ब्रह्माक्षत भूत प्रेत पिशाद प्रमथ आदि गण तुम्बरु नारद हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले संपूर्ण जगन माताएँ सारी देवकन्याए गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएँ ये तथा दूसरी देव देवपत्नियाँ जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है वह सर्वांग सुंदर विषभ भगवान शिव का वाहन है धर्मवस्त्र महादेव जी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 अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तान्त घटित हुआ उसे सुनो